गीता तत्व चिंतन अकर्म का स्वरूप एक सौ चौरासी का अकर्म और ज्ञान की ब्राह्मणी स्थिति दोनों एक इस प्रकार कर्म करते हुए अकर्म की स्थिति को प्राप्त हुए व्यक्ति के लिए हर कर्म और कर्म का हर उप उपकरण तथा कर्म की प्रणाली स्वरूप हर क्रिया भी ब्रह्म ही हो जाती है यही वास्तव में कर्म को यज्ञ बना लेना है तभी तो चौबीसवें श्लोक में उस व्यक्ति की ब्राह्मी स्थिति का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उसके लिए सब कुछ ब्रह्ममय हो जाता है अर्पण भी ब्रह्म हवि भी ब्रह्म अग्नि भी ब्रह्म यजमान भी ब्रह्म और लक्ष्य भी ब्रह्म अर्पण वह है जिसके द्वारा अग्नि में घी की आहुति डाली जाती है इसे संस्कृत में शुरुआ कहते हैं यह लकड़ी की करछी होती है फिर अर्पण अग्नि में आहुति डालने की क्रिया को भी कहते हैं हवि वह है जिसका अग्नि में होम किया जाता है जैसे घी आदि अग्नि भी ब्रह्म है तथा जिस यजमान के द्वारा आहुति डाली जा रही है वह भी ब्रह्म है इस प्रकार जिसने कर्म के सभी अंगों में ब्रह्म भाव कर लिया वह ब्रह्म कर्म समाधि तथा उसके द्वारा ब्रह्म ही प्राप्त किया जाता है यहाँ यह तात्पर्य ध्वनित हुआ है कि साधनों के प्रति ब्रह्म भाव होने से सिद्धि में तो ब्रह्म है जब हम अर्पण शब्द का अर्प्य अने ऐसी करण व्युत्पत्ति लेते हैं तो होम के सारे साधन श्रुवा जुहु आदि तथा जिन मंत्रों में होम किया जाता है वह सब भी अर्पण के अंतर्गत दे दिए जाते हैं जब उसकी अर्प्य अस्मयी ऐसी चतुर्थी विभक्ति की व्युत्पत्ति लेते हैं तो जिस देवता के लिए आहुति दी जाए उस देवता में भी ब्रह्म बुद्धि रखना यह अर्थ अर्पण के अंतर्गत आ जाता है अर्पत्य अस्मिन ऐसी सप्तमी विभक्ति की व्युत्पत्ति लेने पर हवन के देश काल आदि तत्व जिनमें आहुति दी जाती है भी अर्पण के अंतर्गत आ जाते हैं ब्रह्मणा इस कर्तिपथ से प्रेरक यजमान तथा आहुति देने का साक्षात कर्ता अधर्यु नाम का ऋत्विक भी आ जाता है इस प्रकार यज्ञ के सभी उपकरणों में ब्रह्मबुद्धिपूर्वक यज्ञादि कर्म करने से उनसे जो फल प्राप्त होता है वह भी ब्रह्म ही है यही कर्मयोगी की ब्राह्मी स्थिति है ज्ञानयोगी की ब्राह्मी स्थिति का वर्णन दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में किया गया है जहाँ कहा गया है ऐसा स्थिति ही पार्थ नयना प्राप्त विमुह्य स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृक्षति। इसकी विस्तृत व्याख्या हम अपने चालीसवें प्रवचन में कर चुके हैं यहाँ पर तो कर्म निष्ठा के माध्यम से कर्मयोगी की उच्चतम स्थिति का वर्णन करते हुए अकर्म का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है जो तत्व की दृष्टि से ज्ञान के स्वरूप से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है